अदृश्यम अग्राह्यम इन दो विशेषणों से बताया गया और अगोत्रम से बताया गया कि वह कार्य से विलक्षण है गोत्र शब्द का अर्थ है मूल कारण और अगोत्रम का अर्थ है वह गोत्र शब्दित कारण जिसका नहीं है उसे कहा जाएगा अगोत्रम कारण हुआ करता है कार्य का और ब्रह्म किसी का भी कार्य नहीं है पराविद्या से प्राप्त होने वाला अक्षर है ब्रह्म वह कार्य रूप न होने से उसे अगोत्र कहा जा रहा है कार्य विलक्षण अगोत्र का अर्थ निकलेगा कारण रहितम और अवर्णम में वर्ण शब्द का अर्थ है जो द्रव्य के धर्म है स्थूलत्व और शुक्लत्वादि उन्हें कहा जाता है वर्ण शब्द से और अवर्ण का अर्थ हो जाएगा उन सूक्ष्म स्थूलत्व स्थूलत्वादि तथा शुक्लत्वादी वर्ण शब्दित तो, धर्मों से रहित तो, अवर्ण हो जाएगा और अचक्ष पूर्व से बताया गया इंद्रियों से ग्राह्य जो अर्थ हैं तदात्मक नहीं है ब्रह्म ये अदृश्यम अग्राह्यम और अगोत्र अवर्णम शब्द से बताया गया इंद्रिय ग्राह्य धर्मी रूप भी नहीं है ये तीन विशेषणों ने बताया अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम ने वो इंद्रिय ग्राह्य जो धर्मी है तदात्मक नहीं है अवर्णम इस यह विशेषण बताता है इंद्रिय ग्राह्य जो धर्म होते हैं स्थूलत्वादी तदात्मक भी नहीं है ये अवर्णम विशेषण ने बताया तो फिर चक्षुरादि इंद्रिया जो है वे भी उनमें भी अदृश्यत्व अग्राह्यत्व और अगोत्रत्व ये घटित होता है अवर्णत्व तो क्या अतिद्रिय इंद्रिया भी है तो वैसा है तो इसलिए अब बताया जा रहा है कि इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है एक ये शंका भी होती है कि जो यह सर्वज्ञ सर्वित यश ज्ञानमय तप इत्यादि वाक्य आ रहा है प्रकृत अक्षर के ही विशेषता को बताने के लिए प्रकृत अक्षर सर्वज्ञ है सर्ववित है अर्थ है ज्ञानवान है सबको जानने वाला है तो हम लोगों को घटादि पदार्थों को जानने के लिए जैसे चक्षुरादि इंद्रियों की अपेक्षा होती है ज्ञान इंद्रिय की उपकरण है ना तो उपकरण सापेक्ष ज्ञान जैसे अन्य प्राणियों को होता है ऐसे प्रकृत अक्षर को ज्ञानवान बता रही हैं यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि श्रुति तो क्या प्रकृत अक्षर भी हम जैसा ही करण सापेक्ष ज्ञानवान है ज्ञान के लिए उसे कर्णों की अपेक्षा है ये जो आशंका होती है इसका निराकरण करने के लिए अचक्षु अचक्षुश्रोत्र यह विशेषण है चक्षु और श्रोत्र यह दो पद उपलक्षण है दोनों शब्द अन्य ज्ञान इंद्रियों के पांचों ज्ञान इंद्रिया ओ लेना है चक्षु श्रोत्र शब्द से तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से रहित अचक्षु श्रोत्रम का अर्थ निकलेगा उसके पास ज्ञान का कोई भी उपकरण नहीं है तो भी आंखें न होने पर भी देखता है श्रुति कहती है कान न होने पर भी सुनता है पैर न होने पर भी चलता है पश्चात चक्षुष श्रृणोत्कर्ण इत्यादि श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र यह बता रहा है कि चक्षु रहित होने पर भी ओ दृष्टा है श्रोत्र रहित होने पर भी श्रोता है इसलिए अचक्षु श्रोत्रम और तद पानीपादम ने यत यद विद्य गम्यनम अक्षर तत्विद्या से अधिगम्यमान जो अक्षर है वह अपानी अपाणिपादम पाद ये दोनों शब्द अन्य कर्मेन्द्रिय के उपलक्षण हैं इसलिए अपाणीपादम का अर्थ निकलेगा कर्मेन्द्रिय वर्जितम कर्मेन्द्रिय रहित तो है उसकी कर्मेन्द्रिया न होने पर भी जिसके पैर नहीं है वो चल नहीं सकता जिसका हा, जिसके हाथ नहीं है लेनदेन नहीं कर सकता तो ये भी ऐसा ही होगा फिर चल फिर नहीं सकता होगा लेकिन श्वेता श्वेतर मंत्र ने कहा अपानी पादो जवनों गृहिता जवन कहते है दौड़ने वाले को उसके पैर नहीं है लेकिन खूब दौड़ता है हाथ नहीं है लेकिन ग्रहिता है यानी जो दूसरों के द्वारा दिया जाता है उसको ग्रहण भी करता है और दूसरों को देता भी लेन देन भी करता है का अर्थ हुआ कर्मेन्द्रिय के बिना ही कर्मेन्द्रियों का व्यापार निर्वर्तित करता है यह प्रकृत पराविद्या से गम्यमान अक्षर तद तो पानीपादम और उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि नित्यम वह नित्य है यानी कालतः तो परिचिन्न नहीं है अविनाशी है कालतः तो अपरिछिन्न है और विभुम विभु है इसमें विवपूर्वक भू धातु से वो कर्ता अर्थ में प्रत्यय हो करके विभु शब्द बना तो अर्थ होता है विविध रूपेण भवती विभु अनेकों रूपों से जो विवर्तित होता है उसे कहा जाता है विभु ये चौरासी लाख प्राणियों के रूप में परमार्थतः सदैव में इदम अग्रासित एक मेवा द्वितीय के अनुसार जगत की उत्पत्ति से पहले तो शब्दित मात्र एक अक्षर ही था न जगत की स्थिति काल में उत्पत्ति के बाद जो स्थिति है इस समय चौरासी लाख प्रकार के भेद प्रतीत हो रहे हैं वैसे आत्मा प्रतीत हो रही है वो कहा से आए जब अकेला ही था तो तो प्रजा ये के अनुसार उसी ने संकल्प किया और संकल्प मात्र से ब्रह्मादि स्थावरांत अनेक भेदों में भोक्त्री भोक्तृभ्यादि भेदों में अभिव्यक्त हुआ उसे यहाँ पर कहा जा रहा है विभू शब्द से विविधम भवती विभु ऐसी उत्पत्ति करते हैं विभू शब्द की तो अर्थ निकलता है अनेकों रूपों में अभिव्यक्त होने वाला ये सारा का सारा जगत ही उसका विवर्त स्वरूप है जैसे मंद अंधकार में भ्रांत पुरुषों के चित्त में उद्भूत सर्पादि संस्कारों के अनुरूप रस्सी ही सर्पादि रूप से विवर्तित होती है ऐसे यह प्रकृत पराविद्या से अधिगम्य मान अक्षर ही जगत की स्थिति काल में अनेकों रूपों में विवर्तित हुआ है इसलिए उसे कहा जाता है और सर्वगतम इससे बताया जा रहा है देशतः अपरिचिन्न है वो नित्यम शब्द से कालतः तो अपरिछिन्नता बताई अक्षर में विभू शब्द से वस्तुतः तो अपरिछिन्नता बताई जो भी अविद्या अवस्था में अनेक वस्तुए प्रतीत हो रही है वह वस्तुए भी यह अक्षर ही है अक्षर का ही विवर्तित स्वरूप है का अर्थ निकला यह प्रकृत अक्षर से भिन्न कोई वस्तु नहीं है किसी भी वस्तु से अलग यह कोई भी वस्तु इससे अलग नहीं है यही इन वस्तुओं के रूप में बना है का अर्थ निकला की वस्तुकृत परिचिन्नता उसमें नहीं है ये बताया गया और आगे बता यानी वस्तुकृत परिचिन्नता का व्यावर्तक है विभू शब्द और सर्वगतम शब्द से बताया जा रहा है कि वह देशतः अपरिछिन्न है व्यापक है ऐसा कोई स्थान नहीं वो देशतः परिचिन मानी जाती है वस्तु जो एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है हरिद्वार में है तो बद्रीनाथ में न हो तो माना जाता है देशत परिचिन्न है आकाश देशत अपरिछिन्न है आकाश सर्वत्र है इसलिए उसे कहा जाता है देशत अपरिछिन्न सर्वगत तो ये परा विद्या से मान अक्षर शब्दित ब्रह्म भी परमात्मा भी सर्वगत है सर्वगत होने से देशत अपरिचिन्न है इस प्रकार ये जो तीन विशेषण हैं नित्यम, विभुम सर्वगतम क्रमत कालतः वस्तुतः देशत अपरिचिन्नता अक्षर की बताता है। और सु, <coughs> सु यह उपसर्ग है अत्यंत इस अर्थ में जैसे सुदूर कहा जाता है तो सुदूर है का अर्थ है अति दूर है अत्यंत दूर है ऐसे यहां सुसूक्ष्म है का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म है अनोअन है तो सुसूक्ष्मी अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्यों है तो कहते हैं स्थूलता का हेतुभूत दो शब्दादि धर्म होते हैं उन शब्दादि धर्मों से यह वर्जित है अशब्द है अस्पर्श है अवर्ण है इसलिए इसे अति सूक्ष्म माना जाता है आकाश स्थूल है शब्द धर्म वाला होने से माया की अपेक्षा उसके परिणामी उपादान करण की अपेक्षा लेकिन वायु की अपेक्षा वह सूक्ष्म है इसलिए कि आकाश में केवल एक शब्द गुण है और वायु में शब्द के साथ साथ स्पर्श भी है तो शब्द और स्पर्श दो गुण वाला यह होने के कारण इसे माना गया वायु को आकाश की अपेक्षा स्थूल और मात्र एक गुण वाला होने से ही वायु की अपेक्षा सूक्ष्म आकाश हो तो जितने जितने यह शब्दादिगुण बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी स्थूलता बढ़ती है जितने जितने घटते जाएंगे उतनी उतनी सूक्ष्मता बढ़ती है तेज में तीन है जल में चार है पृथ्वी में पांच है तो पृथ्वी इन पांचों भूतों में सबसे स्थूल मानी जाती है और गंध से रहित है जल पृथ्वी में गंध भी है इसलिए गंध रहित जल पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है और रस अग्नि में नहीं है केवल रूप स्पर्श और शब्द तीन ही है इसलिए जल से सूक्ष्म माना जाता है अग्नि को और रूप भी नहीं है वायु में केवल स्पर्श और शब्द है तो अग्नि से भी सूक्ष्म है और केवल शब्द है आकाश में तो वह दो गुण वाले वायु से भी सूक्ष्म है और परमात्मा में तो शब्द भी नहीं है इसलिए अति सूक्ष्म है सुसूक्ष्म ये कहा जाता है जो परा विद्या से अधिगम्यम अक्षर है वह सुसूक्ष्म है और तदव्यय तो व्यय कहा जाता है विकार येति आपनोति इति व्यय तो व्यय उसे कहा जाता है जो विकार को प्राप्त कर ले उसे कहा जाता है व्यय विकारी पदार्थ अव्यय कहते हैं निर्विकार को तत् यानी पराविद्या से मान जो अक्षर है वह अव्यय है अर्थ है निर्विकार है उसमें यह विनाशादी रूप विकार नहीं है क्यों तो सुसूक्ष्म अति सूक्ष्म है इसलिए निरवय है तो सवयव पदार्थ जो होता है उसका अवयव विकृत हो जाएगा तो माना जाता है अवयवी भी, भी विकृत हुआ विकार को प्राप्त हुआ तो परमात्मा तो निरवय है प्रकृत अक्षर इसलिए वह अव्यय है निरवय होने से अव्य अव्यय है यानी व्यय रहित है विकार रहित है निर्विकार है अवयव विकार से विकृत होने वाला नहीं है जैसे शरीर होता है हस्तादि में विकार हुआ तो शरीर में भी ये भी शरीर में भी विकार होता है और जैसे किसी का कोई नुकसान हो जाए बहुत भारी घाटा लग जाए तो भी माना जाता है कि उसका व्यय हुआ विकारी हो गया हो। ऐसा यह सुसूक्ष्म होने से और असंग होने से उसका किसी के साथ स्वस्वामी भाव संबंध नहीं है असंग ही अयम पुरुष है इसलिए कोशादि वे निमित्तक विनाश निमित्तक विनाश भी इसका नहीं होगा और कई एक होते हैं गुणों का स हुआ तो गुणी का भी राहस माना जाता है व्यय माना जाता है लेकिन यह निर्गुण होने से गुण के रस से रहस होने वाला यानी विनाश होने वाला भी ये नहीं है तो इसे इस प्रकार तीन प्रकार का जो विनाश लोक में देखा जाता है अवयव के विनाश से विनाश अवयविका और स्वस्वामी भाव संबंध जिनका बनता है उनका स्व के विनाश से विनाश यानी उसके संबंधी कोषादि के विनाश से होने वाला विकार उस प्रकार का विकार भी नहीं होता और निर्गुण होने से गुणकृत विकार को लेकर के भी विकारी यह नहीं बनेगा इसलिए कहा गया कि अव्ययम तो ऐसा जो अक्षर हैं, वह यत पर विद्या अधिगम्यमान अक्षर तत् भूतयोनिम ऐसे जोड़ देना कि परा विद्या से अधिगम्यमान जो ये प्रकृत अक्षर है यही भूत यौनि है भूत आकाश आदि पंचभूत तथा भौतिक जगत और इनका भी योनि यानि कारण है अभिन्न निमित्त उपादान कारण है यही ब्रह्म तो यद भूत यौनिम यानी आकाशादि जगत का जो कारण है ऐसा कौन जानते हैं धी परिपश्चंती। तो धीर कहा जाता है है है विवेकी व्यक्ति को आत्मनात्म विवेक जिनको ठीक ठीक है। वे तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न हुई उपलक्षण विधया उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति से व्याप्त करते हैं उसे यानी वृत्ति व्याप्ति है उसमें शुरू में कहा कि वह अदृश्य है और यहां पर कहा जा रहा है कि परिपश धीरा परिपश्य अदृश्य का अर्थ है अदृश्य है ज्ञानेन्द्रिय जन्य जो फल व्याप्ति है वृत्ति स्थिदाभ है उसका विषय नहीं है फल व्याप्ति का निषेध अदृश्यम यह विशेषण कर रहा है जो शुरू में बताया था और यहां पर धीरा परिपश्यंती से परिपश्यंती शब्द से बताया जा रहा है परिपश्यंती का कर्म अक्षर को बता करके कि उसमें वो है आ, ज्ञान विषयता है तो दृश्यत्व तो आ रहा है एक प्रकार से दर्शन विषयत्व तो आ रहा है। तो यहां दर्शन है वाक्योत्थ वृत्ति वाक्य से उत्पन्न हुई जो वृत्ति है उसका विषय यानी वृत्ति व्याप्ति परिपश्यंती शब्द से आवरण भंग के लिए अपेक्षित जो वृत्ति व्याप्ति है वह बताई जा रही है तत्वमशादी वाक्यों से उपलक्षण विधया उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का वह विषय है उसमें वृत्ति व्याप्ति है का उस वृत्ति का विषय बनाता है और वो भी विषय कैसा बनता है ईदन तया नहीं अहंतया अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में अहंतया जो विषय बनता है उसे यहाँ पर परिपश्य के कर्म के रूप में लेना तो यही प्रकृत अक्षर विद्वानों के तत्त्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति का विषय है।, ने हाँ? का हाँ? तो का है हाँ हाँ हाँ ठीक है विवर्त उपादान कारण जब कहते हैं तो निर्विशेषी होता है अधिष्ठान और विवर्त उपादान कारण ये निर्विशेषी है हाँ तो विवर्त उपादान का अर्थ ही होता है कि उसमें जो है अध्यस्त वो जो कार्य है उसका वस्तुतः संबंध उसके साथ नहीं है इसलिए विवर्त उपादान कारण विवर्त उपादान कारण कहने से असंगता भी असंग तो निर्विशेष है ना उसकी असंगता भी बनी रहती है परमार्थ तो असंग है और व्यावहारिक ससंगता है उसमें अध्यस्त ससंगता है। इसलिए अध्यस्त कारणता है मांडुक्य में विवर्त उपादान कारणता का निषेध नहीं है परमार्थत वो है किसी का कार्य नहीं किसी का कारण नहीं ये बताया गया परमार्थ तो अजातवाद है मध्यमाधिकारी के लिए विवर्तवाद भी है तो यद भूत यौनिम परिपश्यती धीरा तो विवेकिन वाक्योत्थ वृत्ति का विषय बनाता है ये कहा गया इसलिए अदृश्यम और परिपश्यंती इन दोनों का भी आपस में विशेषणों का कोई विरोध नहीं होगा वह दर्शन का विषय भी है और अदृश्य भी है अदृश्य है का अर्थ है फल व्याप्ति का फल व्याप्ति उसमें नहीं है और पर, दर्शन का विषय है का है वृत्ति व्याप्ति है हाँ अनुभव यानी वृत्ति का विषय बनाता है ये वृत्ति स्त से भाषित होता है ऐसा नहीं तो ष मंत्र का जो भाष्य है इसे देखिए अवतरण भाष्य तो हम लोग देख चुके हैं यद अदृश्यम इत्यादि ना इस प्रतीक के बाद में जो भाष्य आ रहा है इसे देखिए वक्ष्यमाणम बुद्धौ संहृत्य सिद्धवत परामृश्य इति तो वक्ष्यमाण यानी जो अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि विशेषणों से बताया जाने वाला ब्रह्म है वो है वक्षमान ब्रह्म और उसे बुद्धि में संृत्य अदृश्यवादी विशेषताएं उसकी बता दी गई है बताने वाले के बुद्धि में तो पहले से सुनिश्चित है ना इसलिए उसे अदृश्यवादी विशेषण वाला सुनिश्चित करके <coughs> इसलिए कहा बुद्धो संत्य सिद्धवत परामृश्य इसलिए सिद्ध कहते हैं निश्चित को तो पहले से निश्चित प्रसिद्ध वस्तु के तरह परामर्श किया जा रहा है शब्द से यद इत्यादि से अदृश्यम का अर्थ करते हैं अदृश्यम यानी छांदस प्रयोग है दृश्यम नहीं बनता दृश्यम बनता है वेद में दृश्यम भी बन जाता है जैसा प्रयोग हुआ वही शुद्ध माना जाता है सर्वेशम और अदृश्यम का अर्थ कर रहे हैं सर्वेशम बुद्धि इंद्रिया अगम्यम इति तुद्धि बुद्धि इंद्रियाम का विशेषण है सर्वेशा यानी सभी ज्ञानेन्द्रियो का अविषय बुद्धि इंद्रिय में बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान इसलिए बुद्ध इंद्रिय का अर्थ निकलेगा ज्ञानेन्द्रिय तो सभी ज्ञानेन्द्रियों का जो अगम्य है अविशय है उसे कहा गया अदृश्यम ये अदृश्यम शब्द का अर्थ सभी ज्ञानेन्द्रियों से अगम्य कैसे निकला इसलिए हेतु बताते हैं कि दृश्य बहिष्प्रवृत्य तो, तो जो जोशी है यानी दर्शन है अर्थात तो बाह्य इंद्रिया तथा विषय के संपर्क से होने वाली वृत्ति स्थ चिदाभास है वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य है उसे यहाँ पर दृश्य शब्द से लेना वृत्ति स्थ चिदाभास चक्षरादि इंद्रियों का घटादि पदार्थों से संबंध होने पर होने वाली घटाध्याकार वृत्ति में अभिव्यक्त चिदाभास वह दृशि शब्द का अर्थ है और वो वो जो दृश्य है चिदाभास, उसका विशेषण है बहिष् प्रवृत्त यानी बाहर प्रवृत्त हुआ जो दृशी है यानी वृत्तिस्त चिदाभास है वह पंचेन्द्रिय द्वारक हैं है ये वृत्ति मन की बनने के लिए बाह्य पांच इंद्रियों में से किसी न किसी इंद्रियो को ही माध्यम बना करके उनके विषय के साथ मन का संबंध बनता है और उन विषयों से संबद्ध मन होने पर ही वृत्ति बनेगी उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य होगा इसलिए दृश्यम में जो दृश्य धातु है उसका अर्थ है बाह्य इंद्रिय और विषय संपर्क से उत्पन्न हुई साभास वृत्ति ये दृश्य का निकलेगा और उसका ये करण है इंद्रिया और उन कर्णों का जो इन करणों से जन्य साभावृत्ति का जो विषय बनेगा उसे तो कहा जाएगा दृश्य घटादि को और ऐसा घटादि के तरह दृश्य यानी बाह्य इंद्रिय से और विषय के संपर्क से उत्पन्न हुई साभावृत्ति का जो विषय नहीं है अदृश्य हो जाएगा अग्राह्यम <coughs> <और> अग्राह्यम <coughs> का अर्थ करते हैं कर्मेन्द्रिय अविषय इति एतत। जो कर्मिंद्रियों का भी विषय नहीं है <coughs> अगोत्र तो गोत्रम का अर्थ करते अन्वयो मूलम इति अनअर्थांतरम गोत्र शब्द के पर्याय वाचक है अन्वय मूल ये सब अन है का पर्याय है अर्थांतर का तो अर्थ होता है अपर्याय अन अर्थांतरम का अर्थ हो जाएगा पर्याय यह पर्यायवाचक है अगोत्रम का अर्थ निकलेगा इत्यर्थ। तो अन्वय का अर्थ है कारण मूल इसलिए अगोत्रम का अर्थ निकलेगा नहीं तस्य मूलम अस्ति अस्थित अन्वीत शात। परमात्मा का कोई कारण है ही नहीं जिससे कि इसका संबंध बने कार्य कारण भाव इसलिए अगोत्रम का अर्थ निकला कार्य विलक्षणम अब अवर्णम की व्याख्या करने के लिए पहले वर्ण शब्द की उत्पत्ति बताते हैं वर्ण्यंते वर्णा ये वर्ण शब्द की उत्पत्ति है कर्म अर्थ में वह प्रत्यय हुआ घ प्रत्यय तो बन जाता है वर्ण शब्द तो वर्ण शब्द बन गया तो उसका अर्थ क्या निकलेगा द्रव्य धर्म वे द्रव्य कहते हैं घटादि पदार्थों को और उनके जो धर्म है स्थूलत्वादि शरीरादि ये सब हैं द्रव्य और उनके धर्मों को कहा जाएगा वर्ण शब्द से वे कौन हैं शरीरादि द्रव्यों के धर्म तो स्थूलत्वादय शुक्लत्वादयच्च ये अवर्ण में वर्ण शब्द का अर्थ है स्थूलत्वादि धर्म तथा रूपादि शुक्लत्वादि धर्म ये और ये जिसके नहीं हैं उसे कहा जाएगा अवर्ण तो अब अविद्यमान वर्णा तद अवर्णम यानि वो कौन है तो अक्षरम अवर्णम अक्षरम तो जिसके यह वर्ण विद्यमान नहीं हैं स्थूलत्वादी कोई धर्म नहीं है जिसमें और शुक्लत्वादी धर्म भी जिसमें नहीं हैं उसे कहा जाएगा अवर्ण तो प्रकृत पराविद्या से से मान जो अक्षर हैं उसमें स्थूलत्वादि धर्म भी नहीं है वर्ण शब्दित और शुक्लत्वादी धर्म भी नहीं है तो अवर्णम अक्षरम अक्षर अवर्ण है आगे है अचक्षुस्त्रोत्र इस पद की व्याख्या तो चक्षुश्च्रोत्रंच नाम रूप विषय करणे नाम और रूप नामात्मक विषय तथा रूपात्मक विषय ने अभिधान तथा अभिधेय को ग्रहण करने के लिए अभिधान को ग्रहण करने के लिए करण है स्रोत्र अभिधेय को ग्रहण करने के लिए रूप है अभिधेय उसे ग्रहण करने के लिए करण है चक्षु और ये सारे प्राणी इन्हीं स्रोत्र तथा चक्षु से ही अभिधान अभिधेयात्मक नाम रूपात्मक जगत का ग्रहण करते हैं और ते अविद्यमान यश उसे कहा जाएगा तद अचक्षुस्रोत्रम श्रोत्र ये नाम रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिय तथा श्रोत्र इंद्रिय जिसकी नहीं है उसे कहा जाएगा अचक्षुस्रोत्रम तो अचक्षुस्रोत्रम कहने से अचक्षु श्रोत्र में अप्राप्त प्रतिषेध नामक दोष की आशंका नहीं की जा सकती ये दिखाने के लिए भाष्यकार भगवान ये लिख रहे हैं कि पहले याने अचक्षु श्रोतम से परमात्मा में चक्षु इंद्रिय स्रोत इंद्रिय का निषेध किया जा रहा है न ज्ञान इंद्रिय का तो ज्ञान इंद्रिया प्राप्त हो तब तो निषेध करना सार्थक होता है प्राप्तो हो सत्याम निषेध तो अचक्षु श्रोत्रम से जो निषेध किया जा रहा है चक्षु इंद्रिय और स्रोत्र इंद्रिय का परमात्मा के तो परमात्मा में पहले चक्षुंद्रिय और स्रोत इंद्रिय की प्राप्ति होती तब तो यह निषेध सार्थक होता नहीं तो यह निषेध व्यर्थ प्रतीत होगा इस प्रकार की जो शंका है इसका समाधान करने के लिए लिखते हैं कि पहले प्राप्ति दिखाते हैं स्त्रोत्रिय और चक्षुन्द्रिय की प्राप्ति कैसे परमात्मा में प्राप्ति की आशंका हो सकती है यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि चेतना वत्व चक्षु वत्विशेषण प्राप्त तो चक्षुश्रोत्रादि सर्वज्ञ सर्वीत इत्यादि वक्षमान वाक्य से परमात्मा को चेतन बताया जाएगा वो सर्वज्ञ हैं सर्ववीत हैं का अर्थ है चेतन हैं तो चेतनावान है ज्ञानवान है तो प्राप्तम प्रात संसारिणुस्त्रोदि कर्णे अर्थ साधक अर्थ साधक में अर्थ अर्थशब्द का विषय और साधक साधकशब्द का प्रकाशक साधकत्व है प्रकाशकत्व विषय प्रकाशकत्व प्रकाशक विषय ज्ञापकत्व विषय को जानना विषय ज्ञात अर्थ प्रकाशकत्व का अर्थ हो जाएगा ज्ञातत्व तो विषय ज्ञातृत्व जैसे हम संसारी जीवों में चक्षु श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा ही शब्दादि अर्थ प्रकाशकत्व है अर्थ गयात है श्रोत्रादि इंद्रियां न हो तो जीवात्मा शब्दादि विषयक प्रमा वाला नहीं बन सकता प्रमाता नहीं बन सकता तो उसे प्रमाता बनने के लिए प्रमा के करण स्रोत्रादि से युक्त होना जरूरी है ऐसे यह सर्वज्ञ सर्वविद इस वाक्य ने बताया कि सर्व विषय ज्ञानवान है सर्व प्रमावान है परमात्मा तो फिर सर्व विषय प्रमा करण स्रोत्रादि इंद्रिय से ही उसे सर्व विषयक प्रमा होगी ऐसा प्राप्त हुआ उसका निषेध करने के लिए अचक्षु अचक्षुस््रोत्र ये विशेषण है इसलिए कहा कि तद अचक्षु अचक्षुश्रोत्र इति थे अचक्षुस्रोत्रम इस विशेषण से परमात्मा में ज्ञान इंद्रिय उपकरणक नहीं है इंद्रिय करणक ज्ञान परमात्मा का नहीं है ये बताया जा रहा है अचक्षुस्रोत्रम से वह स्वरूपत ही प्रकाशक है वो ज्ञान है उनका नहीं दृष्टुर्दृष्टिर्परिलोपो विद्यते उस दृष्टा की दृष्टि नित्य है परमात्मा रूपी श्रोता की श्रुति नित्य है का अर्थ है स्वरूप ही है उसका वह स्वरूप भूत चैतन्य से अलग कोई वृत्ति वृत्तिस्थ चिदाभा रूप ज्ञान उसका नहीं है ऐसा ज्ञान जन्य ज्ञान जिसका होता है उसे कर्णों की जरूरत है हा टीका में यह सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि का अवतरण है उसे देखिए तेरा नंबर पृष्ठ पर अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगात न प्रधान परत्वम अपि इति मत्वा शंकनीय मह यो अतेध तो प्रसंगात् न प्रधान अपि इसमें तीन नंबर टिपने में अपि शब्द का अ शब्द इवा में है दृष्टांत के लिए कि जैसे वेद बाह्यत्व हाँ यानी पृथककरण करने से वेद बाह्यत्व प्राप्त हुआ ऐसा पूर्व पक्षियों ने कहा था लेकिन उसका निराकरण कर दिया कि वो तो इस विवक्षा से हैं वेद बाह्यत्व दिखाने की विवक्षा से वहाँ पृथककरण नहीं है अपितु साक्षात श्रेय साधनत्व पराविद्या में दिखाने की विवक्षा से है लेकिन पूर्व पक्षी वेद बाह्यत्व की अपेक्षा से ही अविद्या अपराविद्या अपरा से पराविद्या विद्या का पृथककरण मानते थे ना, ऐसे प्रधान परत्व भी यदि कोई मानना चाहेगा कि यह मंत्र प्रधान को बताता है सांख्य कहेंगे तो कहते वह फिर अप्राप्त प्रतिषेध होगा प्रधान में तो जड़ होने से वो ज्ञान ही होता नहीं है तो ज्ञान करणवत्ता भी प्राप्त नहीं है तो ज्ञान करणवत्ता की प्राप्ति ही नहीं है तो प्रधान पक्ष में अचक्षु श्रोत्र अप्राप्त प्रतिषेध हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा इसलिए यहाँ पर कहा कि अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगात न प्रधान अपि शंकनीयम। यह मंत्र प्रधान को बताता है ऐसा भी सांख्य नहीं कह सकते ऐसा मान करके यह सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि बताया जा रहा है तो भाष्य में है भाष्यम यसरो चेतनाशेषण प्राप्त संसारिणव चक्षुस्ोत्रदीकरणे अर्थसाधक तदह अचक्षुश्रोत्र वार्थते संवाद भी, भी बताया जा रहा है अन्य उपनिषद का श्वेताश्वेत उपनिषद का चक्षुः पश्च्य कर्ण इति इत्यादि यह मंत्र भी श्वेताश्वेतर में देखा गया कि चक्षु रहित होने पर भी वो देखता है श्रोत्र रहित होने पर अकर्ण होने पर भी सुनता है का अर्थ है उसका ज्ञान नित्य है किंच इत्यादि भाष्य है किंच तद तो ये जो प्रकृत अक्षर तत्व है तत्नी प्रकृत अक्षर तत्व पराविद्या से अधिगम्यमान वह अपनीपाद है का अर्थ है रहित हैं उसकी कर्मेन्द्रिया नहीं हैं तो यत एवं अब यहाँ तद पानी पादम यहाँ तक का जो पूर्वाध है पूर्वाध के द्वारा क्या बताया गया इसे कह रहे हैं कि ग्राह्य तथा ग्राहक विलक्षण पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर हैं ये यह यहाँ पर बताया गया पूर्वाध में ग्राह्य रूप भी नहीं है ग्राहक रूप भी नहीं है इसे कहते हैं यत एवं अग्राह्यम अग्राहकम तो एवं यानी उक्त प्रकार से जिस कारण से यह अग्राह्य है यानी इंद्रिय अग्राह्य है और अग्राहक भी है का अर्थ है ग्रहण उपकरण से रहित भी हैं अतः अत इसी कारण से नित्यम ये पूर्वार्ध में बताया गया अग्राह्य अग्राहकत्व ये हेतु है नित्यता में कालकृत अपरिचिन्नता में कहते अतः यानी इसी कारण से यह प्रकृत पराविद्या विद्या से अधिगम्यमान अक्षर नित्य हैं, यानी अविनाशी हैं। तो इसके लिए अन्वयी दृष्टान्त यदि खोजना चाहेंगे तो वेदांत में नित्य तो केवल एक ही है अविनाशी अभ्याकृत भी विनाशी है उसका भी अंत होता है अनादी है लेकिन शांत है अज्ञान और जगत तो शादी भी है शांत भी है एक मात्र अनंत है अविनाशी है परमात्मा ही इसलिए अनवयी दृष्टांत तो वेदांत में नहीं मिलेगा जो अग्राह्य है अग्राहक है इसलिए नित्य है अविनाशी है इसके लिए कोई अनवयी दृष्टांत बताओ वेदांती को कहेंगे तो वेदांती कहेंगे यह वेदांत में तो केवल एक ही अविनाशी है परमात्मा वह तो यहां दर्ष्टांत है इसलिए व्यतिर की दृष्टांत बताया जा सकता है घटादी। घटादी ग्राह्य होने से विनाशी है इंद्रिया ग्राहक होने से विनाशी है और परमात्मा घटादि के तरह ग्राह्य भी नहीं इंद्रियों के तरह ग्राहक भी नहीं है इसलिए अविनाशी है जो ग्राह्य होगा ग्राहक होगा वह विनाशी ही होगा वेदांत के अनुसार और वैशेषिकों के अनुसार आकाश नित्य है काल नित्य है मन नित्य है वो दृष्टांत बनेंगे अविनाशी हैं, उनके यहां तो कई एक अविनाशी पदार्थ है भेदवादी के यहां वो अन्वयी दृष्टांत बनेंगे यही सब एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने लिखा है नित्यम के बाद आता है विभुम, तो विभुम पद की व्याख्या करते हैं विविधम याने ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदयर भवती थी विभूम तो विभूम में वि वी उपसर्ग विविध अर्थ में है और विविध हैं विलक्षण विलक्षण तो ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जो अनेकों प्रकार की विलक्षण विलक्षण यौनिया है प्राणी है उन प्राणी भेद से जगत की उत्पत्ति के समय और स्थिति के समय कौन अभिव्यक्त हुआ है जगत की उत्पत्ति से पहले तो मात्र एक ही था जो था मानना पड़ेगा वही अभिव्यक्त हुआ है अभाव तो भाव से भाव के रूप में अभिव्यक्त हो नहीं सकता आ, कुतस्तु असत ये क्या असत आता है ना कथम कुतु असत सत जाए ऐसा आता है ना कि असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी उद्दालक जी ने आक्षेप करके असत से सत की उत्पत्ति का निषेध किया है ना तो मानना पड़ेगा जो था उत्पत्ति से पहले वही विलक्षण विलक्षण प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है उसका यह जगतात्मक जो स्वरूप है वह विवर्त स्वरूप है ये मानना पड़ेगा रस्सी का सर्पादि जैसे विवर्त स्वरूप है ऐसा जगत इसी प्रकृत पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर का विवर्त स्वरूप है इस रूप से अक्षर ही विवर्तित हुआ है ये विभु विशेषण बता रहा है तो विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदे भवती विभुम सर्वगतम पद की व्याख्या करते हैं कि सर्वगतम यानी व्यापक आकाशवत् आकाश जैसे व्यापक है ऐसा यह व्यापक है सुसूक्ष्म पद की चर्चा भाष्य में हम लोग कल करते हैं